मंत्र पाठ करेंगे अन्य कार्यों को विराम दे दीजिएगा ओम शांति शांति शांति जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसी हमारी चेष्टा होती है और जहां जहाँ ज्ञान होता है वहां पर चेष्टा नहीं होती है योगाभ्यास का क्षेत्र पहले निवेदन कर चुका हूं इसमें कई सारी प्रक्रियाएं समाविष्ट है आत्मनिर्निरीक्षण से हम पता लगाते हैं अपनी स्थिति का निधि ध्यास से हम अपनी मिथ्या बातों को छोड़ना और सत्य बातों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं अपनी मिथ्या मान्यताओं को उखाड़ते हैं और सत्य मान्यताओं को स्थापित करते हैं जो शास्त्र आधारित है प्रमाणित है इसके लिए हम स्वयं पक्ष रखते हैं और स्वयं प्रतिपक्षी होते हैं और स्वयं निर्णायक भी होते हैं तीनों काम हमको करने होते हैं जैसे कोर्ट का केस है पक्ष वादी का वकील है प्रतिवादी का वकील है दो होते हैं और निर्णायक तीसरा होता है लेकिन यहाँ पर तो आंतरिकता में जाते हुए तीनों काम हमें ही करना होता है और जो हमारा निर्णय आना चाहिए वो संविधान के अनुकूल आना चाहिए ईश्वर के अनुकूल आना चाहिए सत्य और असत्य की अनुकूल आना चाहिए पुरुषों के वचन व्यवहारों के अनुकूल आना चाहिए तब ये निधि ध्यान सफल माना जाएगा कुछ लौकिक भी उदाहरण दिए थे कल जैसे कि हम सुबह जल्दी उठना चाहिए यह हमारी मान्यता है परंतु उसको हम हृदय से स्वीकार नहीं किया है तो हम कई सारे बहाने बना देंगे कि रात में देरी से सोए थे रुगण हो गए थे ठंड लग गई थी ये हो गया था वो हो गया था मच्छर काटते रहे और इस प्रकार से हम अपनी गलत मान्यताओं का समर्थन कर देते हैं वो समर्थन नहीं करना होता है विरोध करना होता है कि ये जो है मेरा दोष ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बीमार हो और वो चार बजे उठे और स्नान कर ले उसका रोग बढ़ जाएगा हानि कर लेगा अपने परंतु तो वहां भी जो है उस तर्क को भी उखाड़ना पड़ेगा मैं बीमार क्यों हुआ वहां से चलना पड़ेगा बीमारी को क्यों आने दिया ईश्वर का नियम है जल्दी उठना है तो उठना ही है तो इस प्रकार के पक्ष प्रतिपक्ष अनेक विषयों में करना होगा और ये बहुत लाभकारी होता है जैसे कि आरंभ में जो है नित्य अनित्य की बात आई थी और कुछ प्रयोग भी कल कराया कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा कि हमारी उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति हमारे इस शरीर की उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति को जान लिया और मन में बैठ गया तो तुरंत होगा कि हमारा कोई नहीं है जिस दिन उत्पत्ति हुई उस दिन ये संबंध जुड़े हैं इससे पहले कहाँ थे ये संबंध कोई नहीं था संबंध और फिर जो है उत्पत्ति दिख गई तो नियम से ये पता चलता है जिसकी उत्पत्ति होती है वो विनाश की ओर दौड़ता है या नहीं दौड़ता है उसकी गति किस तरफ की होती है गति भी दिखेगी कि इसकी जो गति है वो विनाश की ओर है तो मैं तो गया ये आएगा कि मैं तो गया मेरा कोई नहीं है और मैं गया अभी गया और इसके लिए वो मृत्यु को निमंत्रित करता है जैसे स्वयं चला गया दसवीं मंजिल पर बहुमंजिला इमारत पर कि अब मैं कूदता हूं तो क्या होता है सब दिखेगा कि सब बिखर जाएगा कुछ नहीं रहेगा कोई संबंध नहीं रहेगे सब छूट जाएगा और ये जो है इसमें भी जो है कुछ सावधानियाँ रखनी होती है व्यक्ति जो है इस चिंतन को अति शीघ्र करेगा अति सर्वत्र वर्जे अति शीघ्र करेगा तो उसको डर लगेगा रात में वो अकेला रह नहीं पाएगा उसको ऐसा लगेगा कोई मेरे साथ रहे तो अच्छा है मैं तो जा रहा हूँ मृत्यु अभी आ रही है कोई साथ रहे तो अच्छा है और इतना भी आघात लग सकता है व्यक्ति मर भी सकता है तो उस समय क्या करना चाहिए ये ऊंची स्थितियों की बात है ऊंची स्थितियों की बात है उस समय उस प्रयोग को वहां विराम देना होता है कुछ विषयांतर कर देना होता है नहीं तो बड़े स्वामी जी कहते हैं कि मृत्यु भी हो सकती है उन्होंने ऐसे प्रयोग कराए थे अपने साथियों के साथ कि तो भाई ऐसी कल्पना करो सांप आ रहे हैं या मैं डूब डूब करके मर रहा हूं तो घबरा गए उनके साथी जो है वो छोड़ वो तो घबरा गए गए हमको तो डर लग रहा है उन्होंने कहा ठीक है छोड़ो अब आपकी इतनी योग्यता है आप यहां ऐसे ही छोड़ दो आगे कभी कर लेना तो ये इस प्रकार से सावधानियों से करना होता है तो ये अनित्य वाली बात हुई तो ऐसे ऐसे अनेक विषयों में हमको निधि ध्यासन करना है गहरे गहरे विषयों को लेना है और जो है पवित्रता और अपवित्रता की बात आई विद्या और अविद्या की बात आती है तो हम कुछ विद्या और अविद्या का स्वरूप आपको पता चल रहा है अभी तीन दिनों से प्रसंग चल रहा है तो विद्या और अविद्या का आपको थोड़ा थोड़ा परिज्ञान हो रहा है कितने क्षेत्रों में अविद्या होती है यहाँ पर जो गिनाया गया है वो चार क्षेत्र मुख्य और फिर जो है उसके उल्टे करेंगे तो आठ हो जाएंगे अनित्य को नित्य मानना असुचि को सूची मानना और जो है दुख को सुख मानना और आत्मा को अनात्मा को आत्मा मानना अब उससे उल्टा नित्य को अनित्य मानना और सुख को दुख मानना और पवित्र को अपवित्र मानना और आत्मा को अनात्मा मानना आठ हो गए ना इस प्रकार से और इस प्रकार से जो विद्या होगी वो भी आठ प्रकार की हो जाएगी आठ क्षेत्र हो जाएंगे सही स्वरूप हो जाएगा जाएगा तो तो ऐसे भी प्रयोग करने चाहिए कि मेरी स्थिति जो है किस प्रकार की चल रही है मेरी स्थिति मैं विद्या में चल रहा हूं मेरी स्थिति विद्या में है अथवा अविद्या में है तो ये निधिध्यासन का विषय बना सकते हैं पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट तो कुछ करें आरंभ करें इस विषय का आपने कुछ स्वरूप तो समझाए ना उसके आधार पर जो है अपना आकलन करें कि मैं विद्या में चल रहा हूं या अविद्या में मेरी स्थिति है तो चार श, तीन चार शब्द है ना विद्या अविद्या और एक स्थिति और एक अनवस्थिति यानी कि अस्थिति चलो सरल कर देते हैं अस्थिति स्थिति और अस्थिति चार हो गए तो चारों के अर्थ पता है कि विद्या क्या है कि जो जैसा है उसको वैसा मानना वो विद्या जो जैसा है उसको वैसा न मानना वो अविद्या और स्थिति माने जान उपलब्धि और अस्थिति माने अज्ञान अथवा तो विपरीत ज्ञान तो ये प्रमाण और लक्षण को समझते हुए ऐसे प्रयोग हमको करने हैं तो ये थोड़ा तीन एक मिनट का कर लेते हैं प्रयोग तो इसके लिए आप लोग ठीक से सीधे होकर के कृपया बैठ जाइए और आंखें बंद करके देखिएगा कि मेरी स्थिति विद्या में चल रही है मैं विद्या में चल रहा हूं या नहीं ये विषय एक नियत करना पड़ता है एक विषय को नियत करके फिर पक्ष प्रतिपक्ष उठाना है अपने जान को शास्त्रों के आधार पर मिलाना है तो ओम का उच्चारण करते हैं और अगला जो ओम बोलेंगे तब जो है उसको विराम देना है ओ... आप में से जो अनुभव हुआ हो जो कुछ अपनी स्थिति का आकलन किया हो कौन बताना चाहेगा कि इस तीन मिनट में आपने विद्या के क्षेत्र में हूँ अथवा तो अविद्या के क्षेत्र में हूँ और विद्या और अविद्या के लक्षण तो बता दिए गए हैं चर्चा चल रही है लगभग तो समाप्त तो होने पर हैं ठीक है आज तो दुख और सुख की व्याख्या चली तो तीन प्रकार के लक्षण पूरे होने गए आप बताना चाहेंगे जी स्वयं का हाँ स्वयं का बताइए हाँ जी वहाँ से ही बैठ कर गए बताइए थोड़ा जैसे तो मैंने अपने बचपन से मैं चला मैं जब बचपन में था दादा दादी थे माता पिता थे सब थे जैसे थोड़े बड़े हुए तो वो संबंध छूटते चले गए दादा दादी की मृत्यु हो गई जी फिर माता पिता की मृत्यु होगी एक बहन की मृत्यु होगी उसके पश्चात कोई बहुत ही नज़दीक रिश्तेदारों की मृत्यु होगी तो इन सब चीज़ों से मैंने विचार है कि जो संबंध है सांसारिकंदना भी ऐसा है ये है है इसमें जो हमारे साथ वाला उसको उसको ही जानना उसको मानना जी ऐसा जी तो नित्यता के ऊपर विचार किया और ये कुछ आ, अपने जो साथी जो छूट गए वो आपके समक्ष आ गए कि ऐसे ही सब जा रहा है सब जा रहे हैं है। फिर अपने पर भी घटाने का प्रयास किया कि मेरे मेरा अंतरंग जो शरीर है वो भी जाएगा आगे। आगे। मैं चला कब तक रहूं? जी इस शरीर से पृथक होना है चलो ठीक है और इसको गहरा बनाए और कौन बताना चाहेगा हाँ जी नित्य जी मैंने नित्य और अनित्य के के विचार जो जो का माता पिता हैं अपने परिवार तो ज़्यादातर समय चिंतन होता है भाइयों आवश्यकता आवश्यकता है। है। है, है। ज्यादातर समय तो तो उसमें ही तो मैंने कुछ संकल्प भी में में दोहराया कि जो जो प्रयास होना होना चाहिए, चाहिए। उनको साधन के रूप भावनात्मक आधिक, उसे थोड़ा करना है। जी, तो जी। भी दित्ते दित्ते के है। ठीक। और कोई बताना चाहेगा? चाहेगात्मा के बारे में जी हम को तो वो मुख्य विचार का विषय बनना चाहिए ये आपके मन में आया कि आत्मा के विषय में भी मुझे विचारना चाहिए और अधिक समय लगाना चाहिए ठीक और कौ? कोई बताना चाहे जी ये मैंने मैंने जो के क्षेत्र इनमें विचार किया, किया और ये है, जी तो अनुभव वाला ज्ञान नहीं है जीवह में ये मेरे किया मैंने हाँ। चलो ये अपनी कमी दिखाई दी कि भाई ये मेरे में कमी है ये मेरा दोष है जो वास्तविकता है उसको अभी तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है इतना आपके हुआ तो अच्छी बात है ये भी अच्छी बात है और कोई बताना चाहे शिविरार्थियों में से हाँ जी विकास जीश्वर है या नहीं? अच्छा सब कुछ हो रहा है जी जी तो लेकिन कंफ्यूजन अभी कि निर्णय के ऊपर नहीं अच्छा कोई बात नहीं निर्णय एक दिन में होगा नहीं कोई छोटा केस होता है तो चार दिन सुनवाई होती है कोई लंबा केस होता है तो चार महीने और चार वर्ष चालीस वर्ष लग जाते हैं तो कोई बात नहीं ये प्रक्रिया आरम्भ होनी चाहिए हाँ प्रवीण भाई जी साल में जी में हो गया किसी कि किसी भी समय लेकिन का मैंने किया किया याद मुझे आया जी जी तो वो गुण किसके थे इसके साथ ये जोड़ लीजिए कि वो नित्य आत्मा के गुण थे।, थे आत्मा के गुण थे ठीक है तो तारे तारे तारे हम गुणों से जो जिसको जानते वो आत्मा है और रंग रूप से और जानते हैं वो तो शरीर है वो शरीर है तो अच्छी बात है माताओं बहनों में से कोई हाँ जी तो सब सोचा जो आत्मा है, है और ये में हम वाले मतलब तो आचरण में ना आने वाले कुछ समय के लिए रहते हैं और जब ऐसी घटना घट जाती है तो उस समय हम भूल जाती है अंदर से अपना ही मानते हैं और उसी स्थिति में हम जो सब लोग होते हैं उसी स्थिति में बह जाते हैं भावुक होकर के ये मेरा उस समय के लिए रुकता है और स्थिति जैसे ही परिस्थिति तो तो ठीक सरी तो अपनी जो है कमी दिखाई दी हाँ, मुख्य बात ये है की हमारा अनुभात्मक ज्ञान स्तर वो नहीं है कोई बात नहीं वो स्तर धीरे धीरे धीरे बनेगा उसके ऊपर चिंतन करने से बनेगा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा भले ही हम 40 साल लगा देवे या पूरा जीवन लगा दे चिंतन आरंभ होना चाहिए और कौन बताना चाहिएगा सुजाता अच्छा। तो तो तो जी जी फिर, तो फिर, फिर अधिक राह ये के होते जा रहे हैं एक हुआ तो कि इसके शरीर से पवित्रता जैसे है वगैरह सब राग को एक इस रूप में स्वीकारा आपने कि राग जो है एक अपवित्र भावना है अपवित्र विचार है और बंधन का कारण है आप बताइएगा मैंने तो विचार किया संसार नित्यता और अनित्यता के ऊपर जी अपने जान को दृढ़ बनाएंगे और एक नियत विषय लेकर के इस प्रक्रिया को रोज रोज अपनाना होगा इसको समय देना होगा जैसे कि हम प्रतिदिन उपासना में समय लगाते हैं यज्ञ में समय लगाते हैं स्वाध्याय में लगाते हैं आत्मनिरीक्षण में लगाते हैं ये सारी प्रक्रियाएं आध्यात्मिक है, प्रक्रियाएं हैं उसके साथ साथ इस निधि ध्यास को भी जोड़ देना है और लंबे काल में इसमें सफलता मिलेगी उसमें बहुत ऊंचे नीचे स्तर भी आएंगे और आरंभ में तो छोटा छोटा स्तर मिलेगा फिर ऊंचा स्तर मिलेगा ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे और जैसा जैसा हमारा निर्णय होता जाएगा निश्चय होता जाएगा उसके आधार पर हमारी चेष्टा होगी तो उसके लिए बहुत सारा सहायक होता है ये मैंने सारा बताया न कि उपासना स्वाध्याय यज्ञ आत्मनिरीक्षण निधि ध्यासन इन सबके लिए जो है अपना एक टाइम टेबल बनाए कि दिन में इसके लिए समय निकालना है अवश्य निकालना है उपासना का निश्चित समय कोई नियम भी हो कि भाई सुबह तो हम अपने स्वतंत्र होते हैं सुबह का समय अपना होता है उस सुबह के समय तो करनी है और कार्य व्यवसाय के कारण शाम की उपासना हम भले ही संध्या के समय नहीं कर सकते हैं लेकिन भोजन से पहले अवश्य ही करें ऐसा नियम हो स्वाध्याय करना ही है कैसी भी स्थिति में और जिसने ठान लिया वो कहीं से भी समय निकाल लेगा वो उसको बांध लेता है वो नियम बनाने पर वो नियम बांध लेता है उसको उसको बेचे नहीं हो जाती है कि भाई हवन का नियम है आज हवन नहीं किया उसको बेचे नहीं होगी तो ऐसे निर्धारित समय पर काम करने होते तो निधि ध्यान के लिए भी समय भ्रमण का समय बिल्कुल पंक्चुअलिटी इस प्रकार से चलने से ये लाभ होता है कोई प्रश्न भी है इसके को को दिश्टर दिश्टर दिश्टर दिश्टर? अभी तो पुस्तक अभी तो कोई इस प्रकार की पुस्तक नहीं है परंतु ये बृहति ब्रह्ममेधा आदि जो है उसमें से कुछ आपको सहयोग मिल सकता है कौन कौन से विषय हो सकते हैं कौन कौन से विषय हो सकते हैं और कोई बताना चाहेंगे हाँ जी रश्मि बन तो आगे इसके ऊपर फिर निर्णय भी लेने होते हैं अब एक विषय जो है हमारे इसमें आज जो चला है या कल चला था आज तो दुख वाला है तो दुख में भी, भी सेट हो जाएगा और कल वाले विषय में भी सेट हो जाएगा अविद्या के ही स्तर हैं सारे इसको अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश कह सकते हैं अथवा तो परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध भी कह सकते हैं मुख्य तो अविद्या जो है वो माता है जननी है और ये सब इसकी संतानें हैं इसकी सब संतान हैं तो संसार दुखों का घर है तो दुख का एक पर्यायवाची है अशांति अशांति भी कह सकते हैं ना दुख बाधा बंधन पीड़ा शोक अशांति चिंता ये सब दुख के पर्यायवाची समझ लो या संतान समझ लो और आप लोगों ने कथा भी सुनी है नारद ऋषि जो थे वो सनत कुमार जी के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि भगवान आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए तो उन्होंने उनका टेस्ट लिया इंटरव्यू लिया कि आप क्या क्या पढ़े हुए हैं तो नारद ऋषि जी ने क्या कहा कि मैं दर्शन शास्त्र पढ़ा हूँ व्याकरण पढ़ा हूँ वेदांग पढ़ा हूँ उपवेद पढ़ा हूँ चारों वेद पढ़ा हूँ कोई साइकोलॉजी पढ़ा हूँ जनन शास्त्र भी पढ़ा हूँ ऐसे ऐसे उन्हें कई विद्याओं के नाम गिना दिए तो सनत कुमार जी ने कहा कि क्या बात है आप इतना सारा पढ़े लिखे हैं तो मेरे पास आप क्या पढ़ना चाहते हैं मेरे पास आप क्या सीखोगे क्या पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैं मंत्रवित्त हूँ शास्त्रवित हूँ शास्त्रविद्ध हूँ आत्मविद्ध नहीं हूँ मैं शास्त्रों को जानता हूँ ये सब शास्त्र हैं इससे मुझे शांति नहीं मिली मैं तो शोक में रहता हूँ हर समय और मैंने सुना है तरती शोकम आत्मवित जो आत्मविद होता है आत्मा को परमात्मा को जो जानता है वो शोक से पार हो जाता है और मैं तो नि, निरंतर अशांति में रहता हूँ तो मैं आपके पास से ऐसी ब्रह्म विद्या सीखने को लिए सीखने के लिए आया तो फिर उनको उपदेश किया गया पात्रता समझ करके तो तात्पर्य क्या निकला अर्थापत्ति से कि जो व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख ले संस्था चलाने में, देश विदेश में चला जाए और पढ़ लेवे पढ़ा लेवे वेद वेदांग उपवेद सब पढ़ लेवे, आत्मा को नहीं जानेगा तो वो शोक में ही रहेगा शांति में रहेगा उसको जीवन को सफल करने की विद्या उसके पास नहीं है अशांति रहेगी तो ये दुख क्या है उसका स्वरूप क्या है और जो है उसके निवारण के उपाय क्या है आपको एक पुस्तक दी गई है दुख स्वरूप कारण और निवारण उसमें इन चारों दुखों का वर्णन है परिणाम दुख का वर्णन है उसके कुछ दृष्टांत है ताप दुख के भी दृष्टांत है संस्कार दुख के दृष्टांत है तो इसका जो है हमें देखते रहना है कि चेकिंग करते रहना है क्या हमारे में जो है हम सांसारिक भोगों में है इसलिए अशांति है इसलिए ऐसे ऐसे दुख हैं हमारा जो भोग है वो सांसारिक विषयों के पीछे का भोग है तब तो ये अवश्य ही रहेंगे और इसके पीछे मानसिकता बदल देंगे कि इसको साधन रूप में प्रयोग करेंगे ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप शरीर को टिकाना है शरीर को लंबा जिलाना है शरीर से लंबा जीना चाहिए या थोड़ा जीना चाहिए लंबा जीना चाहिए रोज प्रार्थना करते हैं न जीवे मत शरद शतम भूयश्च शरद शताब्द के हम अधिक से अधिक जीवें और अधिक से अधिक ज्ञान कर्म उपासना को प्राप्त करें अपने जीवन को लक्ष्य की ओर लेते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। तो ये इस प्रकार से लंबा जीने का संकल्प हो और उसके लिए साधन जो अपेक्षित है उसको ग्रहण करते जाएं। साधन को छोड़ना नहीं है वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि अपने शरीर को गला देना हड्डी अड्डी कर देना और उल्टे सीधे काम करना ये नहीं है मन से हटाना है उनके प्रति जो आसक्ति है उसको मन से हटाना वो वैराग्य है तो ये वैराग्य के विषय हैं तो इसमें जो है दुख कहो चाहे अपवित्रता कहो ये विषय एक सेट हो जाएगा ये बताइए प्रसन्न रहना वो ईश्वर की उपासना है या अप्रसन्न रहना प्रसन्न रहना ठीक है तो प्रसन्न रहना ये ईश्वर की उपासना है ईश्वर के गुणों को धारण करना वो ईश्वर की उपासना है क्या हम आकलन करें अपना कि दिन में 18 घंटे का हमारा व्यवहार काल होता है हम कितना प्रसन्न रहते हैं और कितना अप्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति अधिक से अधिक प्रसन्न रहता है दिन भर वो सफल है उसके अंक इतने इतने बढ़ते जाएंगे तो यहां छोटे छोटे उपाय बता दिए ना कि भाई कोई वस्तु की किसी भी कामना मत रखो मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो कोई बात नहीं ये एक छोटा उपाय लेकिन ये छोटा उपाय हमको कहा पहुंचा देता है आप अनुभव करेंगे तीन महीने के बाद छह महीने के बाद आप जरूर पत्र भी लिखिएगा आप अपने अनुभवों को जोड़ते हुए अपनी स्थिति से हमें अवगत भी कराइएगा आगे चल करके ऐसा नहीं है कि आप शिविर में आए चार दिन रहे पांच दिन रहे उसके बाद संबंध कट हो गया स्वामी दयानंद जी भी तो ढाई साल तीन साल रहे पढ़े उसके बाद में मिलने के लिए आते थे फिर जो है कभी वो कभी थे तो कहीं यात्रा में जैसे स्वामी जी ने कहा ना कभी मैं आपके पास आ जाऊंगा कभी आप लोग हमारे पास आ जाना तो मिलते रहना है लंबे काल तक समस्याओं का समाधान करना है फिर अपना इस प्रकार से आकलन ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपायों से आपने क्या लाभ उठाया अब क्या समस्या कहाँ पर अटका है ये भी बताएं तो हम आपको यथाशक्ति इसका प्रत्युतर भी देंगे तो अब एक छोटा सा विषय लेते हैं कि भई प्रसन्न रहना यदि ईश्वर की भक्ति है तो हम थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं तो हम तो ईश्वर से दूर हो गए तो हम ईश्वर से कैसे जुड़े रह सकते हैं तो योगाभ्यासी और साधक को चार प्रकार के संसार के लोग जो है लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं लेकिन ऋषि मुनियों ने उसको चार में वर्गीकृत कर दिया और चार प्रकार के लोग और उनके साथ चार प्रकार का व्यवहार यदि ये जीवन में धारण करोगे तो जो है आप प्रसन्न रह पाओगे पहले तो सबसे पहले तो ये प्रसन्नता का विरोधी अशांति और प्रसन्न प्रसन्नता नहीं है तो क्रोध भी आ जाएगा कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हमें क्रोध भी आ जाएगा तो क्या क्रोध करना ईश्वर के अनुकूल है या प्रतिकूल प्रतिकूल है अनश्वरी आन, है यानी कि अन गुण है ये प्राकृतिक गुण है यानी ये दूसरा गुण है ईश्वर का नहीं है ईश्वर कभी अप्रसन्न या क्रोधी होता है ईश्वर रात दिन समझाता है संसार के लोगों के भई ये संसार में क्यों पड़े रहते हो मेरे पास चले आओ मैं बढ़िया सुख देता हूं और यदि संसार में भी रहना है तो प्रेम से रहो ईश्वर की दो आज्ञाए ये इसको स्मरण कर लीजिए ईश्वर की दो आज्ञाए पहली आज्ञा किसी भी प्राणी को अन्यायपूर्वक दुख मत दो और प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ये पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा कि कुछ समय निकाल करके मेरी उपासना करो ये दो आज्ञा जी दूसरों को सताता था, मारता था, था, तो ये पोज़न है या उसकी बैठो जाती है किसी व्यवस्था में? जी। और उस परिस्थिति में हम भी जाते हैं होते हैं, तो उस समय जो समाज के घर परिवार के लोग होते हैं कि दोना चाहेगी वो उसको बेहतर की मदद करे, वो तो मदद करना पाते। किसको मदद करना? जो एक दुष्ट आदमी दुष और ये समाज क्या कहेगा बस इसमें इतना इस ही है समाज की चिंता नहीं करनी है हमें ईश्वर की चिंता करनी है क्या ईश्वर क्या मानता है जो ईश्वर की दृष्टि में सही है वैसा व्यवहार करेंगे हाँ धृष्टता भी नहीं करेंगे ये अच्छा हो गया और ये हो गया ऐसे प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं कर है तो इतना करेंगे तो, तो दुख मत हाँ किसी भी प्राणी को अन्यायपूर्वक दुख मत दो प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और दूसरा जो है कुछ समय निकाल करके मेरी अर्थात ईश्वर की उपासना करो हाँ जी आपका प्रश्न ईश्वर लेकिन तो इसके पीछे द्वेश नहीं होता है द्वेशी भावना विद्या में रहता है ईश्वर विद्या में रहता है या अविद्या में एक जस्टिस भी जो है फांसी का ऑर्डर लिखता है क्या अपना वो द्वेश उतरता है यानी के गुस्सा उतारने के लिए वो फांसी की सजा देता है नहीं देता है वो न्यायपूर्वक परीक्षण से पूरा केस सुन करके और संविधान को देख करके फिर वो करता है उसके मन में न, न तो राग है न तो द्वेष है विद्या की स्थिति है विद्या की स्थिति है तो इस प्रकार से जो है हम अशांत रहते हैं अप्रसन्न रहते हैं ईश्वर कभी भी अशांत अप्रसन्न नहीं रहता है रोज उपदेश देता है कि प्रेम पूर्वक रहो आप सब आपस में भाई बहन हो भाई भाई हो क्योंकि तो आप सब मेरी संतान हैं तो फिर आप भाई हुए आपस आपस में तो फिर आप आपस आपस में क्यों झगड़ते हो भाई का भाई के साथ जैसा व्यवहार हो वैसा करना चाहिए तो इतनी आतंकवाद और इतना जो है दुष्टताएँ और इतना जो है गला काटना और ये सब जो है भाई भाई का गला काट रहा है और संसार में केस किसके अधिक होते हैं यही तो परिवार के ही केस तो ज्यादा होते हैं ना संपत्ति का बंटवारा और ये सब माँ मा और पुत्र के बीच में पिता और पुत्र के बीच में और भाई भाई के बीच में पार्टनर के बीच में हड़पना चाहता है व्यक्ति और ईश्वर की आज्ञा है कि माँ किसी के ऊपर भी जो है लालच मत करो किसी के धन की लालच मत करो तो दिन रात उल्टे काम करते हैं संसार के लोग जीवात्माएं जो दिन भर उल्टा काम करती है क्या ईश्वर कभी भी अप्रसन्न हुआ नाराज हो गया रुठ गया क्या उसने कभी कहा हो कि बेकार लोग हैं ये अब अगली सृष्टि में नहीं जी अपने अधिकार के लिए तो सुनिए सुनिए कोई प्रश्न हो तो आगे फिर बताइएगा जो शंका समाधान का हो उसमें ही करें क्योंकि ये विषय लंबा है और छूट जाएगा तो ईश्वर कभी नाराज़ होकर के अप्रसन्न होकर के कभी उसने कहा कि आप लोग बेकार हो घटिया हो मेरी बात नहीं मानते हो रोज़ रोज कहता हूँ अब आगे मैं सृष्टि नहीं बनाऊँगा हमारे साथ तो ऐसा होता है ना हमने किसी का एक बार दो बार चार बार छह बार दस बार उपकार किया और वो व्यक्ति जो है हमको हरे के बदले में इतने ही अपकार करता जाए तो हमारे क्या साथ क्या स्थिति होती है अशांति वाली या शांति वाली ईश्वर से विरुद्ध हो जाती है या ईश्वर के अनुकूल होती है ईश्वर से विरुद्ध हो जाती है तो ये अब हमको निर्णय लेना है कि हम अधिक से अधिक प्रसन्न रहेंगे चलो कल का एक मनोयत्न आपको देता हूँ स्वयं स्वयं करना है कि मैं आज के दिन दिन में पूरे प्रसन्न या एक बार भी रूठना, नाराज होना अप्रसन्न होना दुखी होना नहीं होगा मेरे साथ बोलो कर लेंगे आप प्रयास करिये, प्रयास करिए प्रयास करिए और आपको निर्णय लेने में बाधा होती हो कि भाई अप्रसन्न रहने से कोई लाभ होता है क्रोध करने से कोई लाभ होता है तो वो भी अपने मन में निधि ध्यान करिए क्रोध करना लाभकारी है ये वहां से आप चलिए कि क्रोध करना लाभकारी है कैसे अपने मन की सारी बात रखिए और उसका प्रतिपक्ष उठाइए तो बहुत सारे प्रतिपक्ष आएंगे क्रोध करने से कितनी हानियां हैं और दिखाई देता है कि कभी क्रोध करने से कोई काम सीधा भी हो जाता है ऐसा लगता है परंतु अंतिम परिणाम देखने पर क्या होता है अंतिम परिणाम हमारे संस्कार खराब होते हैं हम ईश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं राग द्वेष की स्थितियाँ बन रही है और फिर जो है हम बंधन में और पड़ेंगे इसके कारण ईश्वर छोड़ेगा नहीं ईश्वर के विपरीत आचरण किया प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया तो ईश्वर छोड़ेगा नहीं इसको हम ध्यान में रखेंगे तो चलिए मैं आपकी थोड़ी सहायता कर देता हूँ पक्ष प्रतिपक्ष बनाने के लिए कि हम जो है किसी के प्रतिकूल आचरण से विचलित हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या स्थिति हो सकती है हम विचलित क्यों हो गए तो विचलित क्यों हो गए तो क्या क्या स्थिति हो सकती है तो हमारे हो। हाँ ये तो ये तो बात मैंने बताई कि भाई ये जो है हमारे प्रतिकूल आचरण तो हुआ हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ हमने एक किसी व्यक्ति को, को कोई काम सौंपा अथवा तो कोई व्यक्ति हमारा बहुत घनिष्ठ है उससे ऐसी अपेक्षा ही नहीं थी कि ये ऐसा हमारे साथ करेगा हमारे विषय में कुछ ऐसे बात करेगा या हमारा हानि करेगा या हमारा नुकसान करेगा ऐसी अपेक्षा नहीं थी और उसने कर दिया अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। कुछ कुछ का कुछ कह दिया कुछ अफवाह फैला दिया हमारे विषय में आरोप लगा दिया तो कई सारे उपाय हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा उसने नहीं किया और हम सोच में पड़ जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया अब जो है उसका प्रतिकार करना पड़ेगा ऐसा इसने क्यों किया तो कुछ कारण भी ढूंढने पड़ेंगे ऐसा इसने क्या क्यों किया जब तक जब तक हम इसकी काट नहीं करेंगे जब तक हम काट नहीं करें एक इनकी ओर से आया कि भाई वो स्वतंत्र है एक आया है। उनकी ओर से कर्म करने में हर एक जीवात्मा स्वतंत्र है वो तो वो कुछ कर सकता है नहीं कर सकता या उल्टा भी कर सकता है उसने कर दिया दृष्टिकोण यानी कि इसका जो है हरेक का जान का स्तर अलग अलग होता है जान का अनुभव का संस्कार का अविद्या भी है एक कारण आ गया हाजी द्वेश आ, उसने हा यानी कि वो भी उसका स्तर आ गया उसका स्तर आ गया तो ऐसे ऐसे कई कारण है तो कुछ बताने का प्रयास करता हूं पहली बात प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है इसलिए वह सदव्यवहार व दुर्व्यवहार कर सकता है ये हमको मन में बिठाना होगा व्यक्ति स्वतंत्र है वो सदव्यवहार भी कर सकता है और दुर्व्यवहार दोनों रखेंगे हम संभावना दोनों संभावना रखेंगे एक उपदेशक जो है कहीं पर गया और जो है वहाँ पर उसने उपदेश दिया तीन दिन सात दिन का समय लगाया अब जाने का समय हुआ तो उन्होंने कुछ लिफाफा दिया कि भाई आप महाराज जी आपकी ये दक्षिणा है हो सकता है वो लिफाफा खाली भी हो हो सकता है नहीं हो सकता है <laughs> मन में यहाँ तक बिठाना पड़ेगा वो लिफाफा खाली हो सकता है इतना स्तर बनाना पड़ेगा फिर चौंकना नहीं है क्या अरे क्या है खाली कैसा दुष्ट है मैंने सात दिन का समय लगाया मैंने सात दिन का समय लगाया और कितनी कष्ट भरी यात्रा करके मैं चौबीस घंटे की तो यात्रा करके आया और ये खाली लिफा मेरा मजाक उड़ा रहा है तो लड़ने को भी जाता है ना कहीं तो तो जो है वहां पर रोकना है अपने आप को ये कर भी सकता है ये मेरा सत्कार भी कर सकता है और अपमान भी कर सकता है और हो सकता है कि उसने मेरी परीक्षा ली हो कि भाई इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो मुझे कुछ कहता है मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है आगे का मैं व्यवहार उसके आधार पर निर्धारित करूंगा तो ये स्वतंत्रता ठीक है एक स्वतंत्रता का सिद्धांत आया दूसरा सांसारिक सुख और दुख साधनों में राग रखना ठीक नहीं है सुख और सुख साधनों में राग रखना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें बाधा होने पर मानसिक दुख होता है एक अच्छा सा उदाहरण मिलता है कि पूज्य स्वामी सत्यपति जी गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो तो निःशुल्क पढ़ते थे छात्रवृत्ति से पढ़ते थे और जो है अन्य छात्र जो है घरों से पैसे आते थे तो खूब उनको दूध घी सब यथेच्छ मिलता था और घर के लोग भी उनको जो है खूब दूध घी देते थे तो उन्होंने ये ईश्वरीय सिद्धांत को माना कि भाई सब ईश्वर के पुत्र हैं और अच्छी बात है ये ब्रह्मचारी हैं खाएंगे पियएंगे तगड़े होंगे देश का काम करेंगे उन्होंने अपने मन पर कुछ नहीं लिया मुझे नहीं मिल रहा है ऐसा किसी से शिकायत नहीं उल्टा क्या हुआ एक दिन जब उनको सूचना मिली व्यवस्थापक जी की ओर से कि कल से आपको एक पाव दूध मिलेगा तो वो दुखी हो गए इस कारण कि सुख और सुख साधन में ये आज जो है वो दे रहे हैं कल इस सुविधा को बंद भी कर सकते हैं तो मैं क्या करूं तो वो दुखी हो गए चिंतन में पड़े तो सुख और सुख साधनों में राग तो नहीं बन रहा है उसका ये करते रहना चाहिए एसी कार में एसी ट्रेन में एसी बस में चलने वाले अभ्यस्त हो जाते हैं घर से घर में एसी में रहते हैं कार में एसी में चले कार्यालय भी एसी है और मीटिंग रूम भी एसी है सब जगह एसी है तो उस व्यक्ति को हठात बलपूर्वक जो है म्यूनिसिपल बस में जाना चाहिए कि भाई मैं देखता हूँ कि मेरा सामर्थ्य कितना है मेरा सामर्थ्य कितना है और अपने सामर्थ्य को बनाने की दृष्टि से उसको ये करना चाहिए नहीं तो ये राग और देश का पता कहाँ कैसे चलेगा जब फील्ड में नहीं जाएंगे तो अपना परीक्षण कैसे होगा अपना परीक्षण कैसे होगा कि मेरी क्षमता क्या है तीसरा अपना निरीक्षण भी करना चाहिए अपना परीक्षण भी करना चाहिए कि कहीं अज्ञान के कारण मैं अच्छी मुझे अच्छी बात भी विपरीत तो नहीं लग रही है अज्ञान होता है कभी हमारा ही अज्ञान है और वो बात सामने वाला व्यक्ति है वो सही है और हमारा अज्ञान है और हमने हट कर ली और उसके कारण उसकी बात विपरीत लग रही है हमको जैसे कि बताया न कि भाई जो हमारे घर के लोग जो हैं हमारे व्यवहार से दुखी होते हैं हम धर्मिकता पर चल रहे हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है और वो दुखी हो रहे हैं तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि हमारी भी किसी विषय में अविद्या हो तो हम भी जो है सामने वाले व्यक्ति को गलत समझ सकते हैं तो अज्ञान के कारण जो है हमको अच्छी बात भी कोई विपरीत तो नहीं लग रही है कभी कभी हम कहीं पर रहते तो बंधन लगता है हमको वहां पर आया ना कि जो जो वस्तु आरंभ में विषतुल्य लगती है और बाद में वो अमृत के समान होती है गीता का वचन सत्याप्रकाश की भूमिका में लग, लिखा है कि भाई जैसे कि एक युवक कॉलेज का पढ़ने वाला युवक जो है कोई आर्य समाज के गुरुकुल में चल गया चला गया वहाँ कोई आचार्य कठोर मिले सुबह चार बजे उठना है एक आवाज़ दी नहीं उठा तो वहां तो ऐसा नियम है कि वो उसका खाट उल्टा कर दे, खाट से उसको गिरा दे भाई बोले ये क्या अत्याचार है पानी के छिटे दे दिए ये क्या अत्याचार है लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है या कोई अधोगति हो रही है निर्माण हो रहा है उसका तो उस समय तो वो जो है द्रोह करता है उस समय नहीं जब तक समझ में नहीं आता है तो वो द्रोह करता है कैसे आचार्य है ये कोई आचार्य है ऐसे होते हैं तो ठीक है आप भाई यहाँ पर विराम देते हैं अभी आप जलपान के लिए चलेंगे और जो है आगे और भी एक दो उपाय बचे हैं उसको भी बताने का प्रयास करूँगा आपको मैंने मनोयत्न दिया है कि अब से अगला जो समय है उसमें क्या रहना है प्रसन्न रहना है दुखी नहीं।, नहीं होना है और दुखी नहीं होने के लिए कई सारे उपाय बताए जाते हैं और कुछ उपाय मैंने भी जोड़ दिए हैं तो इन सब उपायों का आप जो है ये करें और कोई दुखी रहने से लाभ होता हो तो उसके ऊपर भी चिंतन करें वो निधि ध्यान का विषय बना है। तो ये आपके लिए यह है एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर कक्षा को विराम देंगे ओ